शिव पुराण कैलाश संहिता यति के द्वारशाह कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूर्य के द्वारा इस संहिता का उपसंहार कहते हैं वामदेव बारहवें दिन प्रातःकाल उठ कर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को धर्म सिंधु के अनुसार सोलह ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए इनमें से चार तो गुरु परम गुरु परमेश गुरु और गुरु के लिए होते हैं और बारह ब्राह्मणों की केशवादिमो से पूजा होती है आवश्यक है निमंत्रित करे मध्यान्ह में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से विधि पूर्वक भातिभा के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करें, तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुरु पूजाम पूम करिष्ये मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन आठ ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने उन्हें अन्य चार ब्राह्मणों का भी चार गुरुओं के रूप में चिंतन करें चारों गुरु से ही है गुरु परम गुरु परात्पर गुरु और परमेश्वि गुरु परमेश्वि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें उन सबके लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें आदि में प्रण बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नम बोल कर आवाहन करें, जथा ओम अमुका नामानम गुरुम आवाहयामी नम ओम परम गुरुम आवाहयामी नम ओं पर गुरु आवाहयामी नम ओं परमेश गुरुम आवाहयामी नम इस प्रकार आवाहन करके अर्घोद अर्घे में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ निवेदन करें फिर वस्त्र गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नम इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नम इत्यादि रूप से आठ नामों के उच्चारण पूर्वक आठ अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमित सकमाराधनम संपूर्ण मस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न खीर पुआ दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल नारियल और गुड़ भी रखे पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यशा स्थान रखे फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे विष्णु हव्य मिदम रक्षस्व हे विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें फिर उठाकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें सदा शिवादियों में प्रीता वरदा सदा सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो अविष्ट वर देने वाले हों इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत अच्छा सहित इस अन्न का त्याग करें, फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्रा कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणान द्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्याय का चमकाध्याय का रुद्रसुक्त का तथा सद्योजातादि पाँच महा ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासम्भव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े फिर आत्मनादि जल दे हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें आत्मन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें फिर दक्षिणा चरण पादुका आसन छाता व्यजन चौकी और बास छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार करके उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे सदा शिवादेह है प्रीता यथा सुखम गु सदा शिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें